संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी घमंडी का बाघ एक घमंडी व्यक्ति था उसका एक बाग था घमंडी कुछ दिन के लिए शहर के बाहर गया था स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे वह बाग नरम घास वाला था बाग बड़ा सुंदर था पेड़ की टहनियों पर चिड़ियां गाती तो बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते बच्चे उस बाग में बहुत खुश थे एक दिन वह घमंडी वापस आ गया अपने बाग में बच्चों को खेलते हुए देखकर वह उन पर बहुत चिल्लाया डर के मारे सारे बच्चे भाग गए घमंडी चिल्लाता रहा यह बाग सिर्फ मेरा है इसमें कोई नहीं आ सकता फिर घमंडी ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार बना दी बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया बाग में आना मना है फिर वसंत का मौसम आया बाग में छोटे छोटे फूल खिलने लगे नन्ही चिड़िया चहकने लगी घमंडी अपने पलंग पर लेटा था उसने मधुर संगीत सुना एक छोटी चिड़िया खिड़की के पास बैठी हुई गा रही थी घमंडी ने खिड़की से झांक कर देखा कुछ बच्चे बाग की दीवार में बने एक छोटे से छेद से अंदर घुसना चाह रहे थे कुछ तो घुसकर अंदर आ भी गए थे वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे लेकिन बाग के एक कोने में एक छोटा लड़का चुपचाप खड़ा था वह इतना छोटा था कि वह उस पेड़ तक पहुंच नहीं पा रहा था वह बार बार ऊपर उछलता और फिर चुपचाप आकर खड़ा हो जाता यह देखकर घमंडी का दिल पिघल गया घमंडी दबे, दबे पांव, बाग में जा पहुंचा। घमंडी को देखते ही सारे बच्चे वहां से भागने के लिए जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरने लगे इसी जल्दबाजी में एक लड़का नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरते ही उस छोटे बच्चे से जा टकराया दोनों बच्चे एक दूसरे से भिड़कर कर पूरी तरह से गिर पड़े दोनों को चोट लगी छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगा घमंडी व्यक्ति इतना दया से भर गया कि उसने तुरंत उस छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया उसने नौकर को आवाज लगाई और फिर उन दोनों बच्चों की मरहम पट्टी कर दी दूसरे दिन बच्चों ने देखा कि बाघ की दीवार टूट चुकी है और बाहर लगा बोर्ड बाग में आना मना है वह भी हट चुका है जैसे ही घमंडी व्यक्ति ने बच्चों को देखा उसने उन्हें आवाज दी और मुस्कुराते हुए बाग के अंदर आने का आमंत्रण दिया बच्चे बहुत खुश हुए और वे गुनगुनाते हुए चहकते हुए उछलते कूदते बाग के अंदर आ गए उन सभी ने उस व्यक्ति से हाथ मिलाया और कहा अंकल आप बहुत अच्छे हैं अब हम आपको घमंडी नहीं कहेंगे वह व्यक्ति उन बच्चों के बीच खिलखिलाता हुआ जिंदगी का मजा लेने लगा आज वो खुश था बहुत खुश अभी आप सुन रहे थे बाल, बाल कहानी घमंडी का, का बाघ वाचक स्वर भारती परिमल